परोक्ष रूप से ही भगवान उन वस्तुओं का समर्पित वस्तुओं का ग्रहण कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं भोजन नहीं करते वही सर्वत्र एक जाग्रभोक्ता भगवान यज्ञ पुरुष स्वयं आज आग्रह के साथ और इन बालकों का उत्कृष्ट भोजन मुंह में से निकाल निकाल कर खा रहे दे रहे कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि दोनों हाथ पिन्ह के रुके हुए तो ले कैसे एक हाथ में तो स्वयं उनके दधिओजन वो दही और हाथ मिला हुआ और एक हाथ में वो अचार उचार लिए हुए सब तो मुंह न कर देते हैं और बच्चे मुंह में मुंह हरा दे, दे देते हैं ये अनाचार मालूम होगा पर भगवान के सर्वेश्वरत्व को देखें तब पता लगेगा कि प्रत्येक प्राणी के अंदर कौन है प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा रूप से कौन है अहम आत्मा गुड़ाक सर्वभूता सदता तो प्रत्येक की प्रत्येक चेष्टा भगवान की ही स्वाभाविक चेष्टा है तो भगवत्ता के दृष्टि से तो वैसे किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं और जहां ये ऐश्वर्य का संकल्प नहीं बिल्कुल माधुर्य का विस्तार वहां तो इस प्रकार की कोई वस्तु कल्पना में आती नहीं तो भगवान इस प्रकार मुंह मुंह बढ़ा देते हैं तो कई बार तो बच्चे हाथ से और कई बार मुंह से मुंह लगा के दे देते हैं तो सुखदेव जी महाराज इस भगवान श्रीकृष्ण की मधुर बाल लीला का वर्णन करते करते स्वयं परमानंद में अधीर हो गए भगवान की रसमयी लीला ऐसी है कि जो वास्तव में रसग्राही लोग हैं जो रस के उत्सुक हैं और उत्सुकता परीक्षित में विशेष भाव से इस समय ये प्रत्यक्ष दिखती है तो वो कहते हैं कि महाराज सुनाया जाओ हमें तो यही सुननी है तृप्ति होती है नहीं हमारी और परीक्षक के प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं तुम महाभाग हो और तुम भागवत उत्तम हो क्योंकि तुम इस लीला कथा के श्रवण में ये परीक्षक कहता महाराज मरने के मरने का समय मैं यहाँ बैठा और अब आप मुझे वैसी बात सुनाइए की जिसमे प्रातविक ज्ञान मुझे हो जाए और मैं परमानंद रूप होकर के परमानंद में समा जाऊं ये बात नहीं पूछी वो कहते हैं कि महाराज बाल लीला सुनते सुनते मैं तो अघाता नहीं ये रसोते रहिये आप तो ये जो रसोत्सुकता है ये इस बात को प्रकट करती है कि परीक्षित अधिकारी उस तो अधिकारी के सामने खुल गया है हृदय सुखदेव जी का सारी लीलाएं उनके सामने मूर्तिमान हो गई और परीक्षित रसाजृष्ट परीक्षित को देख कर गदगद स्वर में बोले भारत है भरत कुल प्रदीप इस प्रकार वो बालक हास्य कौतुक करते हुए हंसी मस्करी विरोध करते हुए खेलते हुए सब मानो अपने आप को खो बैठे वहाँ केवल श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर का आनंद रस यही रह गया और कहती हैं कि न मालूम कितनी देर लगी इसमें ये ये काल का व्यवधान हम लोगों के लिए है कितनी देर लगी इस बात का कोई पता नहीं अनुमान नहीं हो सका क्योंकि ये तो सब आनंद में डूबे हुए थे इस प्रकार भोजन चल रहा विनोद हो रहा सबके सब गो के शिशु आनंद प्रमत्व तो अपनी सुदबुध खोए हुए थे तो इनको ये ख्याल नहीं रहा इस समय कि बछड़े चल रहे हैं कि नहीं समीप में बछड़ों को सामने ही छोड़ दिया था तो सब की दृष्टि थी श्याम सुंदर के प्रति और आनंद के प्रति तो एक अब भगवान की लीला शक्ति एक बालक ने ऊपर देखा कि बछड़े दिखाई नहीं दिए जो अब तक सामने दिख रहे थे वो दिखाई नहीं दिए तो सोचा कि ये कहा गए तो उसके मन में डर हो गया उसने कहा भैया ये बछड़े सब यहां पर चल रहे थे कहा चले गए सब में तो देखा अरे बछड़े तो नहीं है कहाँ गए बछड़े तो श्री कृष्ण भी इस बात को समझ गए अब ये बालक सब तब उद्विग्न हो गये बच्चर बननाह तुम लोभित चल दूर के सखन लखा जबनाही भय अच भय बालक तुरंत सब डर गए कि बछड़े खो गए तो शाम के मैया उनके पास जाके क्या कहेंगे कहाँ गए हम लोग तो भोजन में इतने ही आज नया नया यहाँ पर बन भोजन किया और ये विपत्ति आ गई अब क्या करें तो छोटे मोटी जो कुछ जो बड़ी उम्र के थे वो बोले अरे भैया कृष्ण देख तो सही कृष्ण सखे सकेदासन नई को तो अच्छा भी दृश्य तो वत्साह भैया श्याम सुंदर देख तो सही बछड़ा कोई दिखाई नहीं देता और ये सब बच्चे ये तुम्हारे साथी सब चिंता में डूब गए तुम मालूम होता है ये नई नई घास जो यहाँ पर उगी हुई इसको चढ़ते हुए ये घास के लोभ से आगे बढ़ गई ये मालूम होता है तो हम लोग अब सब चले और उनसे ढूंढ लाए बच्चों ने कहा तो ये बात इनकी पूरी हुई नहीं थी तो एक बच्चा ये तो बड़े बुद्धिमान सब आप ये तो विनोद की बुद्धिमानी तो एक बच्चे ने मा, मा, मानो बड़ा बुद्धिमान है वो बोला अरे कन्हैया ये सब तो पागल है मैं तो पहले ही जानता था कि आज तक कन्हैया भैया को छोड़ करके कोई बच्चा दूर नहीं गया तो आज जाता से अपने आप नहीं गए तुम कहते हो घास के लोग से गए अपने आप नहीं गए ये तो मुझे मालूम होता है कि वो अजगर को जिसने जिसको मार दिया था ना जो कन्हैया चाहिए उसको मारा था ना तो मार के उसको जलाया तो नहीं छोड़ दिया है वैसे ही अरे आवश्यकता थी कि बन की लकड़ियां काट के जलाए देते उसको और हमने सुना कि यह <laughs> so, है कि सांप या हवा पीकर फिर जी उठ तो मालूम होता वही थी जी उठा और वही आ गया यू कहते कहते उसकी बाणी रुक गई आंखों में उसके जल आ गया दूसरे ने कहा अरे वो ना आया और दूसरे दूसरा भी कोई रक्षा जा सकता है ये नए नए सब आते हैं और कन्हैया सबको मार देता है तो कोई आ गया होगा इस प्रकार से वो बच्चे सब संकल्प विकल्प करते हुए अपनी अपनी समझ की बात कहने लगे पर इस बात पर सब सहमत हो गए कि भाई चलो ढूंढें बहुत देर हो गई सबके मुंह पर भय की रेखा खिंच गई पर तो श्याम सुंदर के मुख पर कोई विकृति नहीं है वो जैसे थे वैसे ही बस केवल खड़े हो गए अब तक भोजन कर रहे थे अब खड़े हो गए और कोई उद्विग्नता का कोई लक्षण नहीं कोई चिन्ह नहीं बस उनके वो अरुण अरुण अधरों पर उसी प्रकार स्मित मधुवास छा रहा है नेत्र कमलों में उसी प्रकार की उत्फुल्लता है खिले हुए नेत्र वैसे के वैसे सखाओ को डरे हुए देख करके भगवान बोले अरे भैया डरोमत ताँ दृष्टवा भय संतुष्टता नीचे कृष्णोश भी भय डरोमत भैया मित्र अन्यशा अन मैं गुरम तिहा निशे अवस्य नोम तुम सब खाओ मजे में तुम भोजन करके रहो और मैं ढूंढ के ले आता हूँ उनको अभी ओ मित्र तुम भोजन करो अपने मन तन को जिन करो बचन हम ले यहीं आवे बैठे रहो लो सुख सब है तुम लोग सुख से बैठो खाओ भैया और मैं अभी जाता हूँ अभी ले आता हूँ बछनों को तो नील मणि नील सुंदर श्याम सुंदर कह तो दिया पर श्याम सुंदर इनको छोड़ के चले जाएं और ये अकेले रह जाएं ये इसमें स्वीकृति कौन देखा बोले ना ना भैया तुमको नहीं जाने देंगे हम तो अकेले तुम कहीं चले जाओ पर हम नहीं जाएं कोई कोई आ जाए <laughs> तो ये ही और फिर भैया बात ये है कि तुमको देखे बिना हमसे रहने हम जब रात को रहते हैं ना अपनी अपनी, अपनी मैयाओं के पास तब भी हमारे मन में तुम बसे रहते हो और तब भी मालूम क्या तुमको जादू जादूवादू जानते हो तो ये पता नहीं पर हमको ऐसा मालूम होता है कि तुम रात को हमारे पास ही रहते हो हमारी आंखों के सामने तुम रात को भी जब हम कभी आंख खुलते तो दे श्याम सुंदर तो तुम कहते जो हां भैया बोले ऐसे तुम रात दिन खड़े रहते हो हमारे साथ तो अब तुम हमें छोड़ के अकेले बंद में चले जाओ ढूंढने ये नहीं सखाओं ने एक सोच सका नहीं होगा ये नहीं होगा तुमको नहीं जाने देंगे विचित्र भाव श्री राम ने तो पीतांबर का छोड़ पकड़ लिया ये नहीं जाने देंगे सुबह ने दोनों कंधों पर हाथ रख लिया बोले बस रुके रहो हिलने नहीं देंगे ये मानो दो इनमें सरदार रहे सुबल श्रीराम इन्होंने का मन प्रतिनिधित्व किया अब वो भगवान ने देखा कि क्या करें अब ये बाल माधुरी है इनके भोजन में दिखना पड़ेगा अब इनके सुख से सुखी है ना? ये अपने कई तरह बात हुई है कि प्रेम का स्वरूप क्या है प्रेमास्पद का सुख ही अपना सुख बन जाए ये प्रेम है काम और प्रेम यही अंतर है काम चाहता है स्वसुख और प्रेम चाहता है प्रेमास्पद वो प्रेमास्पद का सुख अपना सुख दुख प्रेमी की कल्पना में नहीं आता स्मृति में नहीं आता वो निरंतर स्वभाव से ही सहज ही प्रेमास्पद का सुख स्वरूप बन जाता है तो भगवान से जो प्रेम करते हैं ये बिल्कुल विचित्र बात है भगवान उनके प्रेम की कामना करने लगते हैं प्रेम रस की और उनको सुखी देखने के लिए उनकी प्रत्येक सेवा को उनके इच्छानुरूप स्वीकार करते हैं ये माखन चोरी ये वन भोजन ये संतान ये सारा का सारा इसीलिए है कि उनके प्रेमियों को सुख मिले परंतु उनके प्रेमियों को सुख मिले ये दिखावा नहीं है ये नाच नहीं मन में ऐसा भाव ना आया और ऊपर से उनकी प्रसन्नता के लिए दिखाते हूं ये दंध नहीं स्वाभाविक श्री श्याम सुंदर इसी प्रकार के बन जाते हैं स्वयं उनको भूख लग जाती है प्यास लग जाती है उस सेवा करवाना चाहते हैं गर्मी लगती है हवा करवाना चाहते हैं थक जाते हैं सेवा करवाना चाहते हैं ये थकावट ये श्रांति ये भ्रांति ये क्षुदा ये पिपासा स्वयं सब बन जाते हैं और बन करके स्वयं रसास्वादन करते हैं खुद भी कराती नहीं तो ये सब बालक भोजन कर रहे थे और बालकों ने कहा कि हम सब जाएं ढूंढ लाए भैया कृष्ण के मन में आया कि इनके सुख में बाधा पड़ेगी न तो ये भोजन करते रहें और हम चले जाएं और उधर ये प्रेम परिपूर्ण हृदय वाले जो सब सखा हैं बालक इनका बड़ा आग्रह कि हम जाने देंगे नहीं पर इनको जाना अकेले ही क्योंकि यहां दूसरा काम करना है केवल बच्चों का हरण ही तो नहीं है ना इन बालकों का भी हरण होना चाहिए तभी ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण होगी तभी एक बड़ी विचित्र बात और है वो पूरी होगी तो एक नई युक्ति निकाली इन्होंने श्याम सुंदर ने नई युक्ति निकाली और बोले भैया देखो अब ये बछड़े तो गए अब पता है नहीं किस दिशा में गए हैं और सब साथ ही गए हैं कि अकेले अकेले कोई कधर कोई कधर निकल गया है और आगे भैया बड़ा घना जंगल है तुम मान लो हम लोग सब ढूंढने जा और कहीं तुमने से कोई खो जाए अरे कोई अलग अलग खो जाए और शाम को मिले तो घर जाएंगे कैसे तो ढूंढो ढूंढो ढूंढ ढूंढते फिर कोई खो जा तो भैया तुम लोग यहीं रहो मैं कोई दूर थोड़ी थो थो जाता हूं वो देखो ऊंचा टीला है ना उस टीले पर जो तो देख रहे हो का पेड़ उसके नीचे खड़ा होकर सब बछड़ों को पुकारूंगा और तुम तो रोज देखते ही कि जब मैं पुकारता हूँ तो सब बछड़े कहीं पर दूर पर हूँ आ जाते इकट्ठे हो जाते हैं तो तुम देखते रहो तुम खाते गए रह, देखते रहो मेरी ओर तमाल के पेड़ के नीचे उस टीले पर मैं जाकर के पुकारता हूँ तमाम बछड़ों को तो बछड़ी आ जाएंगे और मैं उनको ले आऊंगा तुम देखते रहना इतने तुम खाते पीते रहो अरे जहां बछड़े मेरी पुकार सुनेंगे उधर तो कुत्ते फांगते तुरंत तो आ जाएंगे मेरे बुलाते ही तो बस मैं अभी ले आता हूं तुम लोग मजे में भोजन करो अब महाराज यू कहते हुए श्री कृष्ण श्याम सुंदर के वो बिंदा फल को लगाने वाले अरुण अधरों पर मुस्कान आ गई अब इसकी इनकी जो मुस्कान है ना ये तो प्र, प्र, ये तो प्रमत्त बना देने वाली मुनिमन हारिणी सबके विचारों को बदल देने वाली तुरंत तो कहा तो बच्चों के मन में था कि श्रीकृष्ण अकेले न जाएं, हम सब जाएंगे और यहां इन्होंने अकेले जाने का प्रस्ताव करके जहां जरा सा मुस्का दिया कि बच्चे सब उस उस मुस्कुराहट में अपने आप को भूल गए ये जहां हास्य रेखा भगवान के अध्योष पर खेलने लगती है वहां संसार में कौन ऐसा है जो उसके वश में न हो जाए और फिर ये बच्चा एक एक बच्चा ब्रज का ये तो इस, इस मुस्कान संपत्ति का स्वामी है इन्हीं के नस्कराते हैं भगवान तो कन्हैया भैया की मुस्कान देखकर मोहित हो गए सबके सब और असल में ये वैसे जो अचंत लीला महाशक्ति भगवान की है उसकी योजना का ही एक अंश है वो योग माया के अंचल की एक चमक है वो नील सुंदर नीलमणि के औषों पर आकर मान एक, एक आवरण डाल देती है पर्दा डाल देती है और श्रीकृष्ण सखाओं के को मानो ढक देती है क्योंकि जहां गोवत् गए हैं नही इनको भी जाना है तो अगर ये आदत न हो तो ब्रह्मा के सामर्थ्य नहीं कि इनको हर के ले जा सकें ये स्वेच्छा से श्याम सुंदर को छोड़ दें अकेले जाएं, ये होता नहीं तो इन पर भी भगवान ने स्वयं भगवान की लीला शक्ति ने माया शक्ति ने आवरण डाला तो ये स्वजन मन मनमोही माया होती है भगवान की माया जो है वो जो अविद्या माया है जो अज्ञान का प्रसार करके जगत को तम से ढक देती है वो और माया माया के जो ऊंचे स्तर हैं जिनका लीला में विकास होता है वो माया होती है स्वजन मन मोहिनी और आगे बढ़कर स्वमन मोहिनी बन जाती है भगवान के अपने मन को भी मोहित कर लेती है स्वजनों के मन को मोहित करती है उन पर और कोई माया नहीं चलती तो कन्हैया भैया कि जब ये बात सुनी कि भैया अकेले हम जाएंगे तो सबको ले आने तुम खेरो ये बात सबकी जट गई सब वस्ताव स्वीकार कौन विरोध करता अब वो भगवान जो है चले धीरे धीरे और उसी टीले पर जा पहुंचे तमाल वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए चारों तरफ देखा बाल माधुरी है सर्वज्ञता ऐश्वर्य वो तो सेवा करता है ये भगवान की मधुर बाल लीला में ऐश्वर्य जो है ये सेवा करने का मौका तो ढूंढता है पर बाधक नहीं होता कहीं ये बीच में प्रकट हो जाए तो माधुर्य के प्रवाह में एक बांध लग जाए तो ये माधुर्य के प्रवाह में बाधा नहीं देता सेवा का अवसर ढूंढता है जब कभी वो मधुरिमा में किसी प्रकार की कोई रुकावट आने लगती है तब ऐश्वर्य उसको जरा हटा देता है इतना ही काम करता है तो यहाँ बाल माधुरी भगवान की खड़े हो गए जा करके और देखा चारों तरफ दूर दूर तक कहीं बछड़ा नहीं दिखाई दिया तो बड़े जोर से पुकारने लगे वहां पर बछड़ों के नाम ले ले करके और दिन तक तो जहां इनका संकेत पाया कि बछड़े दौड़े हुए फजकते कूदते हुए आए आज कोई बचा नहीं आ रहा तो सोचने लगे कि मालूम नहीं ये कहीं आसपास के घने जंगल में पहुंच गए हूं और वहां मेरी आवाज न पहुंचती हो तब तो वहां से उतरे और घने जंगल में प्रवेश कर गए श्याम सुंदर वहां भी सब जगह देखा पुकारा पर कहीं पर भी संधान नहीं मिला सघन कुंजों में गए जहां निर्जल कोई प्राणी नहीं इस प्रकार के बन प्रदेशों में गए और संकट के स्थानों में भी गए गढ़ों में उतरे जहां ऐसे घने पक्ष से कांटेदार वहां भी गए पर कहीं भी कोई बछड़ा दिखाई नहीं दिया तो सोचा कि कहीं ये गिरिराज गोवर्धन की हरी हरी की देख करके वो कहीं ऊपर न चढ़ गए हो तो, तो भगवान पर्वत की ओर गए और पर्वत का प्रत्येक स्तर देखते हुए ऊपर जा रहे ढूंढा गोवर्धन की एक एक गुफा को देखा परंतु सारे प्रयास व्यर्थ हो गए कहीं भी श्याम सुंदर मिले नहीं वो बछड़े मिले नहीं श्याम सुंदर को अब ढूंढते ढूंढते न मालूम कितना समय बीत गया गोबत नहीं मिले और जब तक वो नहीं मिलते तब तक इनको विश्राम कहा इनको भी ढूंढना है अब मानो ढूंढते रहेंगे ये सारा जगत और जगत के बड़े बड़े तत्व लोग भगवान को ढूंढते हैं ढूंढते ढूंढते पाते नहीं हैं और स्वर्ण श्रुतियां जो ज्ञान का प्रकाश है ज्ञानमय है वो ढूंढते ढूंढते कह देती है नई थी नहीं थी नई थी नई थी ये भी वो नहीं ये भी वो नहीं घर दिन गया भगवान मिलते नहीं आज वे भगवान स्वयं बछड़ों को ढूंढ रहे हैं पर बछड़े मिल नहीं रहे